शिविरार्थी महानुभाव अंतर यात्रा में हमें अपना कुछ आध्यात्मिक जीवन देखना होता है आध्यात्मिक जीवन भी एक यात्रा है और यात्रा के लिए कुछ साधन भी आवश्यक होते हैं साधकों को साधना करते हुए जब बाधाएं प्रतीत होती हैं अभाव प्रतीत होते हैं जिनके कारण वो अपनी प्रगति को बाधित अनुभव करते हैं दूसरे शब्दों में कुछ करते हुए प्रयत्न करते हुए साधक को जब अपनी प्रगति दिखाई नहीं देती कम प्रगति दिखाई देती है तो उसका कारण खोजता है कारण कोई न कोई तो है और अधिकांश कारण फिर साधनों में हमें दिखाई देता है कोई साधक कहेगा कि मेरे को ये रोग आया हुआ है मेरे घुटनों में दर्द है इत्यादि इसके कारण मैं साधना नहीं कर सकता योगाभ्यास नहीं कर सकता कोई व्यक्ति कहेगा मुझे अपने जीवन के लिए ही कमाने के लिए ही काफी समय देना पड़ता है वही आर्थिक समस्याएं मेरे पास बहुत हैं, पूरा पड़ता ही नहीं है बच्चों के लिए परिवार के लिए और रिश्तेदारी निभाने के लिए चिकित्सा के लिए और वो कमियां बनी रहती हैं तो मैं साधना नहीं कर पाता हूं धन की कमी उनको बहुत मुख्य लगती है किसी को लगता है मेरा परिवार ऐसा नहीं है अनुकूल नहीं है कि मैं साधना कर सकूं। बच्चे परेशान करते हैं माता पिता करते हैं पत्नी करती है पति करते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो कुछ बाधा करते रहते हैं कभी ये काम कभी वो बुला लेते हैं और मैं समय अपने लिए निकालता हूँ तो वो झुंझला जाते हैं फिर रहना तो उन्हीं के साथ है उनकी अनुकूलता बनानी होती है तो ये परिवार ही मुझे ऐसा मिल गया है और मैं इनके कारण से साधना नहीं कर सकता इनका सहयोग नहीं है परिवार का कुछ को ये प्रतीत होता है कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी शास्त्रों को नहीं पढ़ा इसलिए मेरी गति नहीं हो रही है यानी ज्ञान की मुझे कमी है बुद्धि की मेरे को कमी है मुझे याद नहीं रहता है मैं पढ़ता भी हूं सत्संग में भी जाता हूं लेकिन मुझे याद नहीं रहता इसलिए मैं साधना नहीं कर पा रहा हूं इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातों में साधक को न्यूनता दिखाई देती है और न्यूनता सभी में होती है किसी के पास कुछ कम है किसी के पास कुछ कम है सब चीजें पूर्ण हो ऐसा तो कोई कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली हो सकता है जिसका शरीर भी स्वस्थ हो धन की कोई समस्या नहीं बुद्धि भी अच्छी हो परिवार वाले भी अनुकूल हों, सहयोग करते हों। ज्ञान भी अच्छा हो पढ़ने का अवसर मिल गया हो दिशा निर्देश भी मिल रहा हो इतनी जिम्मेदारियां भी ना हो कि ज्यादा उधर फंस जाए इसके लिए समय ही ना निकाल पाए ऐसा कोई कोई व्यक्ति होता है किंतु जितने साधन हमारे पास में हैं जैसा भी शरीर है भले ही वृद्ध हो गया है रुक्न भी है जितना भी धन है कपड़ा मिल जाता है रोटी मिल जाती है वातावरण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए झोंपड़ी मकान कमरा जो भी है और परिवार वाले जैसे भी हैं लेकिन कुछ हैं जिनसे हमें सहयोग मिलता ही है तो इन सब के होते हुए मैं इनका कितना उपयोग ले रहा हूं इनमें न्यूनता तो अधिकांश को दिखाई देगी ऐसा हो जाता तो और अच्छा रहता मैं और साधना कर लेता और कई जने इसी में लगे भी रहते हैं थोड़ा और धन हो जाए उसके बाद में मैं साधना करूंगा और इतना इकट्ठा हो जाए तब साधना करूंगा तब विशेष ध्यान दूंगा ऐसा कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। पहले शरीर स्वस्थ हो जाए तब साधना करूंगा तो चिकित्सा में महीनों या सालों लगा देते हैं। इतना ज्ञान हो जाए तब मैं साधना करूंगा तो वो संस्कृत पढ़ने में या शास्त्रों को पढ़ने में उसमें महीनों वर्षों लगा देते उन कमियों को पूरा करने में लगे रहते हैं लेकिन जब वो स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं तब भी वहां फिर कोई ना कोई बात उसको दिखाई देगी ये कमी है तो इसको भी पूरा कर लू तब साधना करूंगा अभी पहले ये समस्या निपटा लू बच्चों का विवाह करना है उनको नौकरियों पे लगाना है ये और एक मेरे मन में बोझ है समस्या है ये हट जाए तब मैं साधना करूंगा इत्यादि बहुत सी परिस्थितियां व्यक्ति सोचता है उन समस्याओं को हटाने का प्रयास करता है पूरा करता है और वो करना भी चाहिए किंतु साधक को यह सोचना आवश्यक है कि जितने और जैसे भी साधन मेरे पास में है मेरे कर्मों के अनुसार वर्तमान के पुरुषार्थ के अनुसार जैसे भी हैं क्या मैं उन साधनों का पूरा उपयोग ले रहा हूं जैसा शरीर है भले ही रोग है क्या उस शरीर का जितना उपयोग साधना के लिए लिया जा सकता है उतना मैं ले रहा हूं या नहीं जितना समय मेरे पास में है उतने समय का क्या मैं उपयोग ठीक कर रहा हूं इस साधना के लिए समय की कमी सभी अनुभव करते हैं सबके पास में रहती है जितना समय है क्या मैं उसका उपयोग कर रहा हूं जितने साधन हैं क्या उसका पूरा उपयोग कर रहा हूं अथवा उन साधनों को मैं अन्य कार्यों में लगा रहा हूं समय को मैं अन्य कार्यों में लगा रहा हूं इसको गौण करके तो इसको देखते देखते देखते हमें बहुत सारे स्थल ऐसे मिल जाएंगे जहां हमें पता लगेगा कि ये समय में साधना के लिए निकाल सकता था उस समय तो नहीं लप्रतीत होगा जागरूक साधक को पता लगेगा नहीं तो उस समय पता नहीं लगेगा उस समय तो कहेगा अभी तो समय नहीं है अभी तो पैसा नहीं है अभी तो जान पूरा नहीं हुआ है अभी ये जिम्मेदारियां हैं उस समय तो प्रतीत नहीं होगा लेकिन जब उनको पूरा करने में कुछ साल बीत जाएंगे दस पंद्रह बीस साल अवस्था बड़ी हो जाएगी तब वो सोचेगा अब मैं कितना कर पा रहा हूं तब उसको ध्यान आएगा कि उस समय भी मैं ऐसा कर सकता था आज तो और रोग आ गए हैं पहले जो रोग था उस समय भी कुछ कर लेता तो अच्छा था उस समय जो आर्थिक स्थिति थी जैसा भी परिवार था उस समय भी मैं कुछ कर सकता था उस समय जो ज्ञान था तभी उसी के अनुसार मैं कुछ करना प्रारंभ कर देता तो अच्छा रहता यह हम सबके लिए साधकों के लिए देखने की विचारने की बात है क्योंकि तो साधन तो हमारे पास जितने भी सीमित हैं हम साधन बढ़ाएंगे तो पुण्य भी उतना खर्च करेंगे ही और कुछ साधन बढ़ भी जाएंगे लेकिन जितने साधन हैं उसका हमारा उपयोग अच्छी प्रकार से हो पाए और उन साधनों का यदि हम दुरुपयोग कर रहे हैं अन्य कार्यों में लगा रहे हैं जहां आवश्यक नहीं है उससे हम अपने को बचा सके तो आज की अंतरयात्रा में कुछ देर बैठ करके अपना अपना एक एक चीज का निरीक्षण कीजिए सामान्य रूप से आपको यह प्रतीत होगा कि हां ऐसा बहुत स्थलों पर है अभी सुनते सुनते ही आपके मन में विचार आए होंगे लेकिन इतना मात्र इसके लिए पर्याप्त नहीं होता हमें चिन्हित करना पड़ेगा एक एक चीज को थोड़ा देखते हुए ध्यान से ये ये चीजें ऐसी ऐसी हैं जिनका उपयोग मैं साधना के लिए कर सकता हूं आराम से निकाल सकता हूं उनको कुछ देर के लिए आज देखते हैं बाकी फिर आप बार बार अपने जीवन में उसको देखते रहेंगे नेत्रों को बंद कर लें ओम का उच्चारण ओ हम अपने शरीर पर केंद्रित हों शरीर की अवस्था स्वास्थ्य रुग्णता सबलता क्या मेरा शरीर साधना के लिए उपयुक्त है अथवा पूर्ण अनुपयुक्त है उपयुक्त है तो कितना है और जितना उपयुक्त है क्या उतनी साधना मेरी चल रही है दृष्टिपात कीजिए अब अपनी बुद्धि पर केंद्रित हों ज्ञान पर केंद्रित हों जैसी और जितनी बुद्धि समझ मेरे को है जितना ज्ञान मेरे पास में है योग साधना के लिए क्या मैं उसका पूरा उपयोग कर रहा हूँ जितना मैं जानता हूं क्या उसको व्यवहार में उतारने के लिए प्रयत्नशील हूं आप अपने धन पर आइए, इतने धन के रहते इतने साधनों के रहते जितना योगाभ्यास साधना मैं कर सकता हूँ उतना कर रहा हूं या नहीं अपने समय को देखिए जितना समय मेरे पास है अथवा जितना समय मैं निकाल सकता हूँ क्या उसका उपयोग कर रहा हूं अथवा उतना समय निकाल रहा हूं जितनी पुस्तकें मेरे पास हैं क्या उनका जितना उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए उतना कर पा रहा हूं या नहीं परिवार को लीजिए परिवार में जो भी जितने भी व्यक्ति हैं जैसे भी हैं उनसे जो अनुकूलता सहयोग मिलते हैं क्या उतना उनका उपयोग लेते हुए जितनी साधना करनी चाहिए वो कर पाता हूं या नहीं लोक नाते रिश्ते वाले अन्य विद्वान अन्य योगाभ्यासी लोग धीरे से रुकेंगे ओम का उच्चारण आखें खोल दीजिए अधिकांश को प्रतीत हुआ होगा कि जितने साधन मेरे पास हैं उनका मैं अभी पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा हूं अनेक साधकों को एक प्रश्न उठता रहता है हम परमात्मा से क्यों मांगे वो स्वयं हमारी आवश्यकताओं को जानता है वो उनको पूरा करतेगा। एक स्थिति में ये बिल्कुल ठीक है परमात्मा ये जानता है हमें किस चीज की आवश्यकता है और हमारी कामना होते ही उसको पता रहता है हमारी कामना वास्तविक है या नहीं ये भी उसे पता रहता है कि ये व्यक्ति जो कामना कर रहा है नाम तो नाम तो साधना का है कि ये चीज हो जाए तो मैं फिर साधना करूंगा ऐसी स्थिति बन जाए तो मैं साधना करूंगा ये कामना तो परमात्मा को पता लग रही है लेकिन उसे यह भी पता है कि इसके पास जितने साधन हैं उसका यह कितना उपयोग कर रहा है हमें मनुष्य शरीर मिला है तो इतनी सामर्थ्य परमात्मा ने हमें दी है कि हम अच्छे स्तर पर साधना कर सकते हैं और हमारे कर्माशय भी हैं पुण्य भी हमारे हैं जो बहुत आधार्मिक व्यक्ति हैं उनके अपुण्य बहुत होंगे जो योग साधना के लिए आया है इस तरह की रुचि रखता है धर्म के मार्ग पर चल रहा है उसके पुण्य होते ही हैं जब ईश्वर को ये प्रतीत होगा कि इसको वास्तव में आवश्यकता है तो वो हमें साधन उपलब्ध करवा देता है वो हमारी सहायता कर देता है लेकिन यदि हम अपनी वस्तु का उपयोग तो ठीक कर नहीं रहे हो और उन साधनों की आगे के लिए ही प्रार्थना कर रहे हो ये भी हो वो भी हो तो वो पूर्ति नहीं करेगा जैसे छोटा बच्चा रोटी खा रहा थाली में अभी रोटी पड़ी है उसने खाई नहीं है लेकिन बड़ा भाई और रोटी ले रहा है या पिताजी और रोटी ले रहे हैं तो वो तो सोचता है मेरे को भी और मिले मेरे को भी दे। लेकिन मां यह जानती है कि इससे अभी ये भी नहीं खाई जा रही है इसको ये रोटी आवश्यक नहीं है अभी वो रोटी यदि खाली है तो मां अपने आप दे देगी उसको देगी बच्चे की योग्यता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार परमात्मा कर्मानुसार हमें देता है स्थितियां बनाता है जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतनी सामर्थ्य और आगे की वो हमारी बढ़ा देता है लेकिन अधिकांश में हम ही अपने उन साधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे में जब हम केवल प्रार्थना करते रहते हैं तो फिर वो एक साधक के रूप में हमें मिल जाए आवश्यक नहीं है अब यहां पर आप बहुत कुछ सुना दूसरों को देखा कुछ विचार उठे होंगे संस्कार जगे होंगे सोचा होगा ये साधन ऐसे करूंगा इसका समायोजन ऐसे करूंगा घर पे जाके जिससे कि ये समय निकल जाए ये शांति की स्थिति बन जाए ये स्वाध्याय का अवसर मिल जाए इस कार्य से समय बचाऊंगा ऐसा कुछ ना कुछ समायोजन आपके मन में अधिकांश के होगा जिन्होंने कर रखा है उनका तो ठीक है अब वहां जाके जब हम परिवार में इसको अपनाने लगते हैं चूंकि परिवार में हम अकेले नहीं होते कोई अकेला हो तो अलग बात है नहीं तो कुछ ना कुछ परिवार रहता ही है और वहां हमारा कोई भी परिवर्तन दूसरों को भी प्रभावित करता है दूसरों का हित अहित रुचि अरुचि उससे प्रभावित होती है उदाहरण के लिए यहां यदि शीघ्र उठते हैं और विचार किया कि मैं घर पे जाके शीघ्र उठूंगा लेकिन उठेगा तो बिजली भी जलाएगा कुछ खटपट भी होगी और दूसरे उसको मना करें ये छोटी सी बात ही समस्या बन जाएगी प्रातकाल शीघ्र उठना है तो रात को शीघ्र सोना भी होगा दूसरे भोजन देर से बनाते हैं या भोजन देर से होता है बातचीत होती है वो दूरदर्शन देखते हैं चहल पहल गतिविधि रहती है और हमें नींद नहीं आ रही वहां जिनको अनुकूलता है अलग कमरों की वो तो कर लेंगे जो कम साधनों वाले हैं तो चाहेगा कि इस कमरे में अब कोई ना आए जाए तो विद्युत बंद रहे प्रकाश नहीं रहे और दूसरों को उससे बाधा होनी शुरू हो सकती है भोजन का विचार आया कि मुझे ऐसा ऐसा भोजन करना है सादा भोजन करना है अब चूंकि घर में प्राय एक जैसा भोजन बनता है तो वहां फिर समस्या होगी अलग कौन बनाए बार बार बनाए कैसे व्यवस्था हो सादा खाने का हमारा आग्रह रहेगा कि भाई ऐसा ही बनाओ तो दूसरों को रुचि कर नहीं होगा वो कहेंगे कि ये क्या बात हो गई अर्थात इस तरह की छोटी छोटी बातें वहां परिवार में आ सकती हैं हम चाहते हैं कि ये साधन और ये अनुकूलता हमारे लिए हो और हमारे मन में यह भी भाव है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और चूंकि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं इसलिए परिवार वालों को इसमें सहयोग देना ही चाहिए मेरे अनुकूल चलना चाहिए ये तो ठीक है खा पी रहे हैं ये थोड़ा सा इनको थोड़ी दिक्कत भी हो या अनुकूलता नहीं हो तो भी चलेगा मेरे लिए अनुकूलता होनी चाहिए अधिक पर अधिकांशतः परिवारों में ये सामंजस्य नहीं बन पाता है इन स्थितियों में साधक के मन में साधना की और विभिन्न चीजों को करने की इच्छा है उसे करना चाहिए किंतु कुछ इस तरह करना चाहिए कि दूसरे को हम बाधित न करें जैसा भी उनका जीवन है हम उनको प्रभावित करने का धीरे धीरे प्रयास करें वो एक अलग बात है वो भी अनुकूल हो जाएं लेकिन यहां से जाते ही हम कहें मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा करूंगा अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें बातित न करना दो पांच दस चीजें यदि हमने बताई दिक्कत हो जाएगी वो ये नहीं देखेंगे कि आप कुछ सीख के आए हैं अच्छे बन के आए हैं आपका अच्छा व्यवहार वो अधिक नहीं देखेंगे अच्छा व्यवहार आपका होगा आप उनसे प्रेम से बोलेंगे क्रोधित नहीं होंगे सहयोग करेंगे उनको आप में बहुत परिवर्तन लगेंगे और वो अनुकूलता भी अच्छा भी कर, अनुभव करेंगे किंतु ये जो विपरीत बातें होंगी उससे उनके लिए वो ही मुख्य बन जाएगा और उन्हें लगेगा जैसे कि ये शिविर में जाके आए और हमारे लिए बाधक बन गए हैं और उन स्थितियों में उनका जितना सहयोग हो सकता था वो नहीं होगा कम होगा उनमें प्रतिक्रिया होगी वो आपकी साधना को अपने सुख सुविधाओं में दिनचर्या में जिसमें वो ढले हैं उसमें बाधा अनुभव करेंगे और अगर ये भाव उनके मन में आ गया और फिर भी हम बार बार करते रहे वो और बाधा खड़ी करने लगेंगे और समस्या हो जाएगी हमें अपना कौन सा रूप वहां पर प्रकट करना है ये सब चीजें गौण हैं कोई बात नहीं थोड़ा देर से उठना हुआ अपनी इच्छा से जो अनुकूल समय है वो नहीं मिला उनकी अनुकूलता से चलते हुए जो समय बच गया उसमें हमने कर लिया जैसा हम पहले करते हैं जो हमारा समय है इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता हम थोड़ा आगे पीछे उठ जाते हैं सो जाते हैं साधना कर लेते हैं भोजन कुछ मिर्ची का हो गया कुछ प्याज लहसन का हो गया कोई बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ेगा इससे पहला हमारा प्रस्तुतिकरण उनके सामने क्या हो कि जो हम उनके लिए हित कर लगेंगे हमारे व्यवहार से वो उनके सामने आने दें। उन्हें ये प्रतीत हो कि इनके शिविर में जाने से देखिए इतना परिवर्तन हमारे को यह अनुकूलता होगी अब आगे कभी जब हम अपेक्षा रखेंगे उनको कि मुझे ये चीज चाहिए थोड़ा समय ऐसा चाहता हूं वो अपेक्षाकृत सरलता से सहयोग करने को तैयार होंगे क्योंकि हमने पहले अनुकूलन बनाया है उनके प्रति हमने उनके लिए अनुकूल स्थिति पैदा की है हम उनके अधिक अनुकूल हुए हैं उनकी सुख सुविधाओं के अनुकूल बने हैं ढले हैं हम कुछ नहीं तो शिविर के प्रभाव में आदर्श के प्रभाव में हम उनसे अनुकूलता प्रधानता से चाहते हैं वो ऐसा करें वो ऐसा करें अपेक्षा अनुचित नहीं है लेकिन सामने वाले के मनोविज्ञान के वो अनुकूल नहीं पड़ती है वो विपरीत पड़ती है दूसरी बात घर वालों के सामने ये प्रस्तुत करना कि देखो मैं तो इतनी बजे उठता हूं तुम इतनी बजे उठते हो देरी से उठते हो बच्चों को पत्नी को पति को दोष दिखाना पहले हम भी जैसे भी उठते थे लेकिन चूंकि अब हम ठीक हो गए और अब हमें अवसर है उनको बताने का ऐसा कथन देखो तुम तो इतने बार खाते हो या इतनी बार खाती हो तुम इतना दूरदर्शन देखते हो या देखती हो तुम इन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ती हो ये करती हो वो करते हो हम अच्छे बने हैं ठीक है और हम कह भी सकते हैं किंतु इनके कहने से व्यक्ति अपने को छोटा और अपमानित अनुभव करता ही है और फिर उसकी प्रतिक्रियाएं होने लगती है हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे के लिए ही कह रहे हैं हम अच्छी बात ही कह रहे हैं हम कोई गलत थोड़ना कह रहे हैं किंतु हमारे कहने से दूसरे में जो प्रतिक्रिया आएगी वो ये सोचेगा ये अपने आप को बड़ा समझने लग गया है हमें किसी को बड़ा दिखाने की आवश्यकता नहीं है साधना के लिए दूसरे के सामने अपने को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है वो हमारी अंतर यात्रा है आंतरिक जीवन है हमारा उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है बड़ी बड़ी बातें कि अब मैं ऐसा सोचता हूं अब मैंने ये लक्ष्य बनाया है कुछ बड़ी बड़ी बातें जो आपके मन में आ रही है अपने पास रखिए बस यदि उनमें से कोई उत्सुक है पूछता है जिज्ञासु है उसको अवश्य बता दीजिए लेकिन प्रारंभ में उनको बताने के लिए बड़ी बड़ी बातें अपने कोई व्रत लिए हो संकल्प लिए हो मन में वो उनके सामने रखने की आवश्यकता नहीं है और न ही और इष्ट मित्रों के सामने रखने की अभी मैं अपने इस द्वेश को कम कर रहा हूं मैंने क्रोध को कम किया है जो होगा उनके सामने अपने आप दिख जाएगा उनको अपने आप पता लगता है लगने दीजिए लेकिन अंदर में क्या कर रहा हूं यह दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है हम जो अंदर कर रहे हैं जो अंदर हमें सफलता मिली है उसको भी दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है अनेक बार इसी में गर्व भी आ जाता है लेकिन गर्व को न भी लाए हम तो भी अन्यों को बताने की आवश्यकता नहीं है बहुत से दूसरे व्यक्ति इन बातों को इस रूप में नहीं देखते वो इसको नहीं समझेंगे ये क्या बोल रहा है किस स्तर पे बोल रहा है ऐसा क्यों बोल रहा है उनके लिए बहुत अटपटी विचित्र बातें लगेंगी तो कहेंगे ये साधु संत हो गया है ये घर बार को छोड़ने वाला है इसको ही बहुत विपरीत भाव से ले लेंगे वो उन्हें आशंका होगी डर लगेगा कि ये कहीं घर नहीं छोड़ दें नौकरी ना छोड़ दें मेरा क्या होगा बच्चों का क्या होगा इत्यादि बहुत सारी आशंका या भय उनके मन में आ जाएगा और ऐसे में वो आपके लिए और प्रतिकूल बन जाएंगे तो जो साधना करनी है वो अपनी गुप्त रहे अपने पास यदि कोई सच्चा साधक मिला है जानकार जानने वाला जानने का इच्छुक उसके साथ अपने विचारों का कुछ आदान प्रदान कर सकते हैं वहां भी थोड़ा बचाते हुए कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं वो आप बताने की आवश्यकता नहीं केवल उसको सम्मति सलाह जो देनी है वो दे सकते हैं उसको कुछ सिखा सकते हैं हमें लग रहा है कि ये यह यहां अटका हुआ है इसको समझ नहीं आ रही है उसको बता दिया तो जहां जितने साधन हमारे पास में हैं उनका ठीक उपयोग हमें करना है वहीं उन साधनों को हम विपरीत न बना दें अपनी अव्यवहारिकता से असमाजिकता से कुशलता के ना होने से जो जैसी भी पत्नी है जैसा भी पति है जैसे भी बच्चे हैं उसको हम और प्रतिकूल ना बना दें। चाह रहे थे उन साधनों का और उपयोग करना साधना के लिए लेकिन व्यवहार ऐसा कर दिया कि वो और प्रतिकूल हो गए और फिर वही कष्ट मन में घूमता रहेगा कि मेरे को तो परिवार ठीक नहीं मिला इसलिए साधना नहीं कर पा रहा हूं तो जो और जितने साधन मिले हैं उसका ठीक उपयोग कर सकें विपरीत हम ना करें ये कामना परमात्मा से करते हुए इसे समाप्त करेंगे और से थोड़े नेत्रों को खोल लें आंतरिक स्थिति बनाए रखें कुछ सूचनाओं को सुनेंगे